टॉक, बिन बाती बिन तेल नंबर फाइव आज हम एक लोक कथा जैसी दिखने वाली सूखी कहानी का अर्ज आपको समझाने की प्रश्न है एक चोर जोड़ चोरी के इरादे से खिड़की की रा एक महल में घुस रहा है खिड़की की चौकट के टूटने से वो जमीन पर सीर पड़ा और उसकी टांग टूट गई। चोर ने इसके लिए महल के मालिक पर अदालत में मुकदमा कर दिया गृहपति ने कहा इसके लिए तो चौकट बनाने वाले बढ़े पर मुकदमा होना चाहिए बढ़े जब बुलाया गया तब उसने कहा कि राज ने खिड़की का द्वार ठीक से नहीं बनाया इसलिए दोषी राज और आज ने अपनी सफाई में कहा कि मेरे दोष के लिए वो स्त्री वो सुंदर स्त्री जिम्मेदार है जो उसी वक्त उधर से निकली थी जब मैं खिड़की पर काम करता था और उस, उस स्त्री ने अपनी सफाई में कहा उस समय मैं एक बहुत खूबसूरत दुपट्टा ओढ़े थी साधारणत तो मेरी ओर कोई ताकता नहीं है यह उस दुपट्टे का कसूर है जो कि चतुराई के साथ इंद्रधनुषि रंग रंग रंगा गया है इस पर न्यायपति ने कहा अब अपराधी का पता चल गया उस चोर की टांग टूटने के लिए यह रंगलेज जिम्मेवार है लेकिन जब रंगलेज पकड़ा गया तब वह उस स्त्री का पति निकला और यह भी पता चला कि वही कुछ जोर नहीं था कहू प्रीतिकर पहली बात जीवन एक संयुक्त घटना सब जुड़ा ऊपर से देखने पर कहानी बेबुश मालूम पड़ती है मूढ़तापूर्ण मालूम पड़ती और न्यायाधीश पागल मालूम पड़ते लेकिन कहानी बड़ी कीमती है कहानी जिंदगी के संबंध में ज्यादा सच बजाय तुम्हारे शास्त्रों के बजाय तुम्हारे सिद्धांतों के क्योंकि जीवन का प्राथमिक सत्य यह है कि हम अलग अलग नहीं इकट्ठे हैं और अगर कहीं कोई चोरी कर रहा है तो साधु भी जिम्मेवार है जिसका चोरी से कोई संबंध नहीं दिखाई पाता कहीं अगर युद्ध हो रहा है तो तुम जिन्हें की उसकी खबर भी नहीं तुम भी अपराधी हो क्योंकि जीवन संयुक्त है यहां घटनाएं अलग अलग कटी हुई बटी हुई नहीं है हम सब जुड़े हैं और हम सब एक ही चेतना का भाग है हम सब लहर एक ही सागर की हैं तो अगर पांच में कोई लहर कपती है तो हमारा उसने हाथ है बुद्ध ने कहा है कि जब तक आखिरी पापी मुक्त न हो जाए तब तक मैं मुक्त कैसे हो सकूं? ये सिर्फ करुणा की बात नहीं सत्य अगर जीवन इकट्ठा है तो यह कैसे संभव है कि एक व्यक्ति मुक्त हो जाए बुद्ध ने कहा है रुकूंगा द्वार पर निर्वाण के उस समय तक जब तक अंतिम यात्री प्रवेश ना कर जाए लोगों ने समझा कि यह सिर्फ महाकुना का वचन करुणा तो उसमें है ही लेकिन कुछ और भी वो ये है कि आखिरी पाठी भी बुद्ध का ही हिस्सा है तो जब मेरा एक हाथ पाप कर रहा हो तो मेरी आत्मा स्वर्ग में कैसे प्रवेश कर सके जब मेरा बायां हाथ पाप करता हो तो मेरा दायां हाथ साधु कैसे हो सकेगा तो पहली तो यह बात समझ लें और दूसरी बात यह समझें कि जीवन अगर गणित जैसा हो तो ये नयाधीश पागल और यह सूफी कथा विक्षिप्तता की लेकिन जीवन गणित जैसा नहीं साफ सुथरा नहीं यहां हर चीज एक दूसरे में गुल मिल जाती यहां सीमाएं बटी हुई नहीं एक दूसरे के साथ जुड़ी वस्तुतः सीमाएं नहीं चोर साधु में पिघल रहा है साधु चोर में पिघल रहा है प्रतिपल तुम कभी साधु होते हो कभी चोर हो जाते जिंदगी तरल ठोस नहीं इसलिए खंडों में बांटने का उपाय नहीं सुबह जब तुम प्रार्थना में बैठे थे तो तुम परम साधु थे फिर तुम दुकान पर पहुंच जाते हो साधुता खो जाती तुम चोर हो जाते फिर मंदिर फिर प्रार्थना फिर ध्वनि उठती, मंत्रों की, घंटनाद होता तुम बदल जाते हो आदमी तरल तरक सही हो सकता है अगर जिंदगी ठोस होती जिंदगी ठोस नहीं है तरल है इसलिए तर्क सही नहीं हो सकता यह कहानी बड़ी अतर्क है इलाजिकल पर जीवन ही अतर्क उसे समझने का बुद्धि से कोई भी उपाय नहीं उसे समझने के लिए कोई और आंखें चाहिए जो बुद्धि नहीं देती ऐसा हुआ चीन में लाउस्य को मानने वाला उसका एक भक्त न्यायाधीश हो गया पहला ही मुकदमा उसके हाथ में आया एक आदमी ने चोरी की थी बड़ी चोरी थी चोर ने स्वीकार भी कर लिया जिस धनपति के घर चोरी हुई थी वह प्रसन्न था तब न्यायाधीश ने अपना निर्णय दिया और उसने कहा कि छह महीने की सजा चोर के लिए और छह महीने की सजा साहूकार के लिए वो जिसके घर चोरी हुई है वो भी छह महीने के लिए जेल और जिसने चोरी की है वो भी छह महीने के लिए जेल धनपत ने कहा कि तुम पागल नहीं तो नहीं हो पाए बुद्धि तो तुम्हारी ठीक मेरे घर चोरी हुई और मुझे जेल उस न्यायाधीश ने कहा कि तुमने इतना धन इकट्ठा कर लिया इसलिए चोरी हुई और जब भी कोई इतना धन इकट्ठा कर लेगा चोरी नहीं होगी तो क्या होगा यह चोर नंबर दो का कसूरबार है और दया है मेरी कि तुम्हें भी छह महीने की सजा देता हूं उन्हें था तुम छह साल के योग्य थे और जब तक चोर ही दंडित किया जाएगा तब तक चोरी बंद न होगी क्योंकि चोर सिर्फ आधा कसूरवार है उससे भी पहले किसी ने धन इकट्ठा कर लिया तब तो चोरी हो सकती है उस नयाधीतने का पूरा गांव भूखा मर रहा है सिर्फ तुम्हारे पास संपदा है और इन्हीं सब से तुमने संपदा छीनी है वे भूखे मर रहे हैं क्योंकि तुम्हारी तिजोरी भरी उनके पेट खाली है क्योंकि तुमने तिजोड़ी भर ली कसूरवार कौन है? न्यायाधीश निकाल दिया गया पद से क्योंकि सम्राट की समझ में यह बात ना आई और सम्राट को भी डर लगा होगा कि अगर आज धनपति जाता है जेल तो कल ये न्यायाधीश मुझे जेल भेज सकता है इसलिए अपराधियों की सांठ गांठ है बड़े अपराधियों की सांठ गांठ है सम्राट से किसी ने पूछा कि यह बात तो ठीक मालूम पड़ती थी न्यायाधीश गलत तो नहीं था सम्राट ने कहा गलत और सही का सवाल नहीं अगर यह सही है तो मैं भी अपराधी हूं यह नहीं हो सकता इसलिए न्यायाधीश को गलत होना ही पड़ेगा तो धनपतियों की एक सांठ गांठ है और उनकी सांठगांठ की वजह से चोरी पैदा होती और जब चोरी पैदा होती तो चोरी अपराध है लाउस ने कहा है जब तक धनपति है तब तक दुनिया से चोरी नहीं मिटाई जा सकती और जब तक दुनिया में साधु हैं तब तक असाधु भी रहेंगे धनपति के साथ चोर का संबंध तो हम समझ भी नहीं साधु के साथ असाधु का बिल्कुल समझ में नहीं आता क्योंकि तो हम कहेंगे ठीक है ये बात भी समझ में आती है कि बहुत धन इकट्ठा तुम कर लोगे तो कोई ना कोई चोरी करेगा लेकिन क्या ये बात सूक्ष्म अर्थों में साधु के साथ भी लागू नहीं है कि जो बहुत गुण इकट्ठे कर लेगा वो कहीं किन्हीं लोगों को दुर्गुण में छोड़ देगा जो इतनी साधुता साध लेगा उसकी साधुता के साधने के लिए किसी न किसी को असाधु हो जाना पड़ेगा क्योंकि जीवन एक संतुलन वहां बैलेंस चाहिए नहीं तो जीवन खो जाएगा तुम सोच भी तो नहीं सकते कि अगर राम अकेले हो रामण न हो तो राम की कथा कैसे खड़ी रहेगी तो राम की कथा में कौन नायक राम या राम जो भी कहे राम वो गलत जो भी कहे रावण वो गलत तो राम रावण संयुक्त नायक क्योंकि दोनों एक साथ ही हो सकते हैं रावण न हो तो राम नहीं हो सकते राम न हो तो रामण नहीं हो सकते राम कथा गिर जाएगी क्योंकि राम कथा चलती है राम और रावण के संतुलन पर पूरा खेल चलता है जैसे नट चलता है रस्सी पर तो कभी बाएं झुकता है कभी दाएं झुकता है जब लगता है उसे कि दाएं ज्यादा झुक गया है तो संतुलन लाने के लिए बाएं झुकता है जब लगता है गिर जाऊंगा बाएं संतुलन लाने के लिए दाएं झुकता है समाज एक संतुलन है वहां साधु असाधु गरीब अमीर बुद्धिमान बुद्धिहीन एक दूसरे को संतुलित कर रहे गुरुजीफ का एक अनूठा ख्याल था कि दुनिया में बुद्धिमत्ता की भी मात्रा है और जब एक व्यक्ति बहुत बुद्धिमान हो जाता है तो निश्चित बहुत लोगों को बुद्धिहीन छोड़ देता है कसूरवार कौन इसमें थोड़ी सच्चाई मालूम पड़ती है गुरुजेफ के सिद्धांत में और इस सिद्धांत के आधार पर बहुत सी बातें साफ हो सकती हैं। जैन कहते हैं कि केवल एक कल्प में 24 तीर्थंकर हो सकते हैं, 25 नहीं हो सकते पर क्यों 24? हिंदू कहते हैं एक कल्प में केवल 24 अवतार हो सकते हैं 25 नहीं पर क्यों 24? बुद्ध कहते हैं कि एक कल्प में बुद्ध 24 हो सकते हैं ज्यादा नहीं पर क्यों 24? क्या राज है अगर सही हो तो राज साफ हो जाएगा अगर एक खास मात्रा है तीर्थंकरत्व की तो सीमा निश्चित हो गई उतने लोग ही तीर्थंकर हो सकते हैं और मात्रा चुक जाएगी अगर एक खास मात्रा है जल की तो कुछ लोग ही तृप्त हो सकते हैं पानी सब बाकी प्यास से रह जाएंगे और बात सच मालूम पड़ती है क्योंकि बुद्धि भी भौतिक है मस्तिष्क भी भौतिक है इसलिए मात्रा तो होनी ही चाहिए और एक खास मात्रा से ज्यादा तीर्थंकर नहीं हो सकता इसका तो यह अर्थ हुआ कि तीर्थंकर भी दोषी है जो लोग तीर्थंकर नहीं हो पाते उनके लिए वो उतना ही दोषी है जैसा कि धनी उनके लिए दोषी है जो बेतमंगे रह जाते तो ज्ञानी भी अज्ञानी के लिए भागीदार है सूफी इस कहानी में यही कह रहे हैं बड़ी मजेदार कहानी इसकी बड़ी मीठी चोर घुसा है घर में ईरछी तिरछी थी खिड़की चोट खा गया फिर टूट गया हाथ पर हड्डी टूट गई जाके उसने अदालत में मुकदमा कर दिया पहले तो हमें लगेगा कि चोर अक्सर मुकदमा नहीं करते लेकिन तुम गलती में चोर सबसे पहले मुकदमा करता है अदालतों में चोरों के अतिरिक्त और कोई मुकदमे करने जाता ही नहीं और इसके पहले कि दूसरा चोर मुकदमा करे होशियार चोर पहले ही मुकदमा कर देते इस सत्य को थोड़ा समझने की कोशिश करो अगर अभी यहां किसी का जेब कट जाए तो जो आदमी जेब काटेगा वो सबसे ज्यादा सोलगोल मचाएगा कि जेब काटना बहुत बुरा है किसने काटा पकड़ो मारो जरूरी है अगर वो बुद्धिमान है अगर वो बुद्धू है तो वो छिपने की कोशिश करेगा छिपने में पकड़ा जाएगा अगर थोड़ा भी कुशल है तो शोरगुल मचाएगा सोरगुल से साफ हो जाएगा किसी को ये ख्याल भी नहीं आएगा कि ये आदमी और चोर हो सकता है। बटन डसल ने कहा है कि जब भी कोई शोरगुल मचाए चोरी के खिलाफ तो पहले उसे पकड़ लेना पापी बहुत ज्यादा पुण्य की बातें करते हैं क्योंकि पुण्य की चर्चा पाप को छिपाने के लिए धुआं बन जाती है। असाधु साधुता के गुणगान गाते व्यभिचारी ब्रह्मचर्य की पर्थ खड़ी करते चर्चा में ताकि व्यभिचार छिप जाए असल में जिसे भी छिपाना हो उससे विपरीत की बातचीत करनी चाहिए जिसे तुम चाहते हो प्रकट न हो जाए उससे उल्टा प्रदर्शन करना चाहिए चोर अदालत जाते और छोटे चोरों को पकड़ा देते बड़े चोर बाहर रह जाते छोटे पापी ही पकड़े जाते क्योंकि कानून का जाल बड़े पापियों को नहीं पकड़ पाता क्योंकि बड़े पापी तो कानून का जाल बनाते तो जाल की डोर उनके हाथ में है फिर छोटे पापी फंस जाते हैं क्योंकि जाल मजबूत और छोटे पापी कमजोर बड़े पापी मजबूत है जाल तोड़ के बाहर हो जाते तुम तो अगर नदी में मछलियों को पकड़ने के लिए जाल डालो तो तुम उस मछली को न पकड़ पाओगे जो तुम्हारे जाल से ज्यादा मजबूत हो वो तो तोड़ के बाहर निकल जाएगी सिर्फ कमजोर मछलियां में आएंगी जो जाल को न तोड़ सके तो छोटे चोर अदालतों में फंस जाते हैं कारागृहों में सड़ते हैं बड़े चोर उनका इतिहास लिखा जाता है नेपोलियन क्या है सिकंदर क्या है तेमूरलन क्या है बाबर औरंगजेब अकबर अशोक क्या है कैसे ही उनके ढंग हो ऊपर महाचोर है उनसे बड़े लुटेरे खोजने मुश्किल पर लूट इतनी बड़ी कि लूट जैसी माल नहीं होती सम्राट मालूम होते बड़े डाकू हैं, उनसे बड़े हत्यारे खोजने मुश्किल है एच जीवेंस ने लिखा है अगर तुम एक आंध हत्या करो तो मुश्किल में पड़ोगे अगर तुम लाखों हत्याएं करो तो इतिहास तुम्हारे गुणगान करेगा इस जगत में सिर्फ छोटा फंसता है बड़ा बच जाता है चोर अदालत पहुंच गया होगा होशियार आदमी था इसके पहले की कोई सवाल उठाए कि तू चोरी करने क्यों गया उसने सवाल उठा दिया है कि यह आदमी सैतान इसने खिड़की ऐसी बनाई कि, कि किसी की जान ही ले ले यह आदमी है। और भी एक बात समझने की कि भला तुम चोरी करने गए हो तब भी तुम दोषी दूसरे को ही मानते हो वो तो भी मन का सीधा सा नियम है चोर भी दोषी दूसरे को मानता है दोष हम सदा ही दूसरे पर रखते ये ख्याल ही नहीं आता कि मैं दोषी हो सकता हूं दिए के तले हमेशा ही अंधेरा रहता है सब तरफ रोशनी होती उसी में सब दिखाई पड़ता है मैं भर छिप जाता हूं इस चोर को भी यह ख्याल ना आया कि मैं चोरी करने गया था सिर में लगी चोट हाथ पर टूट गए ख्याल आया कि आदमी मकान का बनाने वाला जो मालिक शरारती पहले जिसने खिड़की ऐसी बनाकर रखी किसी की जान लेने फिर उसने अपने को समझाया होगा कि अभी मैंने कोई चोरी तो की नहीं थी सिर्फ घुस ही रहा था अभी घटना कोई घटित तो थी नहीं इसलिए दोषी होने का को कोई अभी सवाल नहीं क्योंकि चोरी हो जाए तभी दोष हम कृत्य में दोष मानते हैं विचार में दोष नहीं मानते अगर तुम किसी की हत्या कर दो तो तभी दोषी हो तुम सिर्फ सोचते हो कि हत्या करने तो तो कोई अदालत तुम्हें पकड़ नहीं सकती इस आदमी ने भी चोरी तो की नहीं थी खिड़की पर ही था सोचा ही था सोचने से तो कोई चोर होता नहीं ये हमारा मन हमें समझाता है सोचने से कोई हत्यारा नहीं होता व्यभिचारी नहीं होता जो पास दुनिया में आदमी कोई भी आदमी कर सकता है वो सब तुम करते हो लेकिन मन में खिड़की पर ही होते भीतर तो गए नहीं थे मैंने सुना है एक महिला ने एक बहुत विशाल समृद्ध होटल के मैनेजर को जाके कहा बड़े क्रोध में मैं तो सोचती थी यह एक सम्मानित होटल है लेकिन अभी अभी मैंने देखा कि इस होटल का एक बैरा एक स्त्री के पीछे भाग रहा है यह अशोभन मैनेजर ने कहा कि उसने स्त्री को पकड़ा तो नहीं।, नहीं उसने कहा यह होटल अभी भी सम्मानित है जब तक वो पकड़ ही न ले तब तक इस होटल का सम्मान खोने का कोई कारण नहीं जो भी हुआ ही नहीं हो उसके लिए क्या शिकायत कर रही हो इस चोर ने भी सोचा होगा भी कोई चोरी तो मैंने की नहीं गया मन में ख्याल था घटना कोई घटी ना थी ये आदमी सरारती मजिस्ट्रेट जरूर बड़ी गहरी समझ का आदमी रहा क्योंकि या तो गहरी समझ के आदमी ऐसा काम कर सकते हैं या पागल है। उसने कहा यह बात ठीक बुलाओ उस आदमी को वह जिम्मेवार अपराधी वह आदमी बुलाया गया उसने कहा क्षमा करें मेरा इसमें कोई कसूर नहीं जिसने खिड़की बनाई उस बड़ी का कसूर बड़ी को बुलाया गया बड़ी ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूं राज ने इछत्र दीवाल उठाई थी कसूर मेरा नहीं राज बुलाया गया उसने कहा मैं क्या कर सकता हूं जब मैं दीवाल उठा रहा था मन मेरा दवाडोल हो गया एक खूबसूरत औरत वहां से निकल गई मैं उसको देखने में लग गया उतनी देर में सब भूल चुक हो गई कसूर उसी स्त्री का है उस दिन का मुझे तो कोई देखता भी नहीं पर उस दिन मैंने एक दुपट्टा ओढ़ा था उस दुपट्टे की ही सब बहुत जीप मालूम पड़ बड़ा रंगीन था सतरंगी था और सभी की आंखों का आकर्षण का केंद्र बन गया था रंगेज का कसूर एक समझ है एक बात समझने जाती कि हर आदमी कसूर दूसरे पर डालता चला जाता कोई भी न्यायाधीश से ये नहीं कहता कि क्या पागलपन हर आदमी कसूर दूसरे पर डाल देता यही सुगम यही आसान है और जिंदगी जुड़ी हुई है कसूर टाला जा सकता है क्योंकि कोई ना कोई कारण तो रहा होगा ठीक ही कह रहा है राज कि मैं क्या कर सकता हूं ये खूबसूरत औरत निकल गई उसमें मेरी आंखें उलझ गई मन दमाद हो गया वासना से भर गया भूलचिक हो गई यह कहानी पागलपन की लगती है लेकिन मनोवैज्ञानिक यही कहते हैं। अगर बच्चा पागल हो गया तो वो कहते हैं मां को पकड़ो उसने बचपन में दुर्व्यवहार किया होगा मां कहती मैं क्या कर सकती हूं मेरी मां को पकड़ो क्योंकि मेरे साथ बचपन में दुर्व्यवहार हुआ होगा किसको पकड़िएगा मनोवैज्ञानिक कहते हैं शिक्षक को पकड़ो शिक्षा शास्त्री को पकड़ो मां बाप को पकड़ो समाज को पकड़ो दोष किसी और का है अगर आज पश्चिम में इतने जोर से युवकों में बगावत है तो उस बगावत का 90 प्रतिशत कारण मनोविज्ञान की धारणाएं तो मनोविज्ञान कहता है कोई ना कोई कसूरवार है कसूर तुम में तो पैदा हो ही नहीं सकता क्योंकि बच्चा तो शुद्ध पैदा होता है कोई ना कोई उसके मन को विकृत करता है जो विकृत करता है वही कसूरवार है लेकिन इसका तो यह अर्थ हुआ कि सिवाय परमात्मा के और कोई कसूरवार नहीं हो सकता क्योंकि पकड़ते जाओ हटते जाओ पीछे बड़ी कहता राज राज कहता औरत औरत कहती रंगवेज कहानी का अंत हो सका है क्योंकि संयोग से रंगरेज उसका पति था और इतना ही संयोग नहीं था वही आदमी चोर था जो अदालत के सामने मुकदमा लाया था वही चोरी करने घुसा था इसलिए एक अनूठा आयाम है कहानी में अगर हम जगत में दोषी को पकड़ने जाएं जब तक परमात्मा ना मिल जाए तब तक दोषी को पकड़ना असंभव किसको दोषी ठहराइएगा महावीर परमात्मा को इंकार किया सिर्फ इस कारण से क्योंकि अगर परमात्मा है तो तुम दोषी नहीं हो सकते तुम कैसे दोषी हो सकते हो जिसने तुम्हें बनाया उसने बनाया इस ढंग से तुम्हें कि तुमसे भूल हो रही कि तुम पाप कर रहे हो कि तुम बेईमान हो कि तुम चोर हो अगर एक पेंटिंग में कुछ भूल बूलचूक है तो पेंटिंग को तो कोई कसूरवार नहीं कह सकता चित्रकार कोई पकड़ा जाएगा अगर एक मूर्ति बेहूती है तो मूर्तिकार पकड़ा जाएगा मूर्ति को तो सजा देने का को कोई अर्थ नहीं अगर परमात्मा स्रष्टा है तो तुम मुक्त हो गए दोष तुम्हारा नहीं ये तो पाप के लिए सीधा खुला रास्ता होगा तो महावीर ने बड़ी हिम्मत का काम किया और कहा कि परमात्मा नहीं है बस तुम ही हो इसलिए दोष को कहीं तुम डाल ना सकोगे तुम्हारा ही पाप तुम्हारा ही पुण्य तुम ही जिम्मेवार हो स्वर्ग होगा तो तुम नरक होगा तो तुम जहां भी तुम हो तुम्हारे अतिरिक्त तो और कोई आधार नहीं इसलिए महावीर का परमात्मा को इंकार करना बड़ा धार्मिक बड़ी गहरी बात है हिंदुओं ने तो समझा ये आदमी नास्तिक है ईश्वर को इंकार करता है लेकिन महावीर को अगर ठीक से समझोगे तो यही आदमी आस्तिक है। क्योंकि इसकी आस्तिकता तुम्हें जिम्मेवार ठहराती है और तुम अगर जिम्मेवार हो तो बदलाहट हो सकती है अगर परमात्मा जिम्मेवार है तुम क्या करोगे इस कहानी में हर एक दूसरे पर कसूर डालता जाता है यह कहानी अंतहीन चल सकती थी तो कहानी को खत्म करना था नहीं तो कहानी खत्म नहीं होती आखिर में परमात्मा पकड़ा जा सकता लेकिन परमात्मा को पकड़ा भी नहीं जा सकता मनोविज्ञान ने एक उपद्रव का द्वार खोल दिया कहके कि तुम जिम्मेवार नहीं हो जिम्मेवार कोई और है तो बस ठीक है जब मैं जिम्मेवार नहीं हूं तो मैं जो भी कर रहा हूं ठीक और दूसरों के कारण मैं कर रहा हूं तो मैं तो बदल नहीं सकता जब तक तो दूसरे ना बदल जाएं मार्क्स और फ्राइड दो ने आज की सभ्यता को बुरी तरह से रोगग्रस्त किया है क्योंकि तो मार्क्स कहता है परिस्थितियां है जिम्मेवार हैं फ्रैड कहता है अन्य व्यक्ति जिम्मेवार दोनों एक बात पर राजी हैं कि तुम जिम्मेवार नहीं हो अगर कोई चोर है तो वो इसलिए कि वो गरीब है अगर कोई व्यभिचारी है तो इसलिए कि बचपन से उसको जो शिक्षा दी गई जो दीक्षा दी गई उसने व्यभिचार पैदा किया है दोनों तुम्हें मुक्त कर देते हैं तुम्हारा दायित्व शून्य हो जाता है और जिस क्षण तुम्हारा दायित्व शून्य हो जाता है उसी क्षण तुम्हारा पतन हो जाता है फिर तुम्हें पतन से रोकने का कोई उपाय नहीं फिर कोई मार्ग नहीं कि तुम्हें रोक जा सके गिरने फिर अतल खाई है जिसमें तुम गिरोगे तो पश्चिम जो गिर रहा है हर व्यक्ति जो अपने निम्नतम स्थिति में आ रहा है और हर व्यक्ति ये कह रहा मैं क्या कर सकता हूं मेरे बस के बाहर अब ये बड़े मजे की बात है कि पश्चिम की नास्तिकता उसी जगह ले आई जहां पूर्व की तथाकथित आस्तिकता लाई थी पश्चिम की नास्तिकता यह कह रही हैं कि तुम जिम्मेवार नहीं हो परिस्थिति जिम्मेवार है पूर्व की तथाकथित आस्तिकता ने कहा परमात्मा भाग्यवीरी जुम्मेवार है तुम जुम्मेवार नहीं दोनों ने तुम्हें मुक्त कर दिया पश्चिम भी पतित हो रहा है पूरा बुरी तरह पतित पहले हो चुका है हिंदुओं के पास पुराने से पुराने धर्म साथ है, लेकिन ऊंची से ऊंची नीति है तुच्छ से तुच्छ नीति श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ऊंचाई है, है उपनिषदों की लेकिन हिंदू का आचरण क्षुद्र इसलिए कभी कभी बड़ा चकित होकर देखना पड़ता है त्याग की इतनी महिमा लेकिन जिस तरह हिंदू पैसे को पकड़ता है इस पृथ्वी पर कोई नहीं पकड़ता जिनको हम भौतिकवादी कहते वे भी पैसे को इस कागलपन से नहीं पकड़ते जितना लोभी हिंदू उसने पृथ्वी पर कोई भी जाति खोज कटे, और अलोभ की इतनी चर्चा इतनी ऊंचाई विचार की और आचरण की इतनी क्षुद्रता क्या होगा कारण पश्चिम से लोग खोज करने आते हैं सत्य को पूरा और जब यहां के लोगों को देखते हैं तो बहुत हैरान होते हैं इनसे ज्यादा क्षुद्ध वृत्ति के लोग उन्हें कहीं भी मिलने मुश्किल आत्मा परमात्मा की बातें हैं लेकिन उनका व्यवहार अत्यंत जमीन से बना हुआ है और रुग्ण क्या होगा कारण यह है कारण कि जब एक दफा यह बात साफ हो गई कि सबके लिए जिम्मेवार परमात्मा है भाग्य है विधि है कुछ किया नहीं जा सकता तो तुम जैसे हो वैसे हो अतल खाई खुल गई गिरने की जब भी कोई व्यक्ति अनुभव करता है मैं जिम्मेवार हूं तब उसकी चेतना सजग होगी तब तो वो जागता है तब तो वो श्रम करता है चेष्टा करता है संभालता है क्योंकि तुम अपने को संभालोगे तो ही इस खाई में गिरने से बच सकते हो तुमने अपने को नहीं संभाला तो कोई तुम्हें संभालने वाला नहीं सभी तुम्हें ढक के दे सकते हैं लेकिन संभालने वाला तुम्हें कोई भी नहीं क्योंकि तुम्हारी ऊंचाई में किसकी उत्सुकता है तुम्हारी शुद्धता में किसका रस है और तुम जीवन के परम कगार बन जाओ इसलिए कौन मेहनत करेगा सब अपने लिए मेहनत कर रहे हैं जिस दिन व्यक्ति का दायित्व शून्य हो जाता है बस उसी दिन उसके आधार समाप्त हो जाते हैं उसके पैर के नीचे की जमीन जैसे किसी ने खींच ली अगर महावीर और बुद्ध ने पृथ्वी पर महानतम प्रयोग किया और हजारों लोगों की चेतना को निर्वाण तक पहुंचाया उस सबका आधार एक था कि उन्होंने कहा कि कोई परमात्मा नहीं है कोई भाग्य नहीं तुम हो इसलिए अगर तुम नरक में जी रहे हो तो तुम ही कारण हो निराश होने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि तुम ही नरक में भीतर गए हो बाहर आ सकते हो किसी ने तुम्हें भेजा नहीं यह तुम्हारा अपना निर्णय है। स्वेच्छा से तुम गए हो जब तुम स्वेच्छा से गए हो तो स्वेच्छा से बाहर आ सकोगे इस पर किसी का दबाव नहीं न परिस्थिति तुम्हें दबा रही न भाग्य तुम्हें दबारा न परमात्मा तुम्हें धकारा तुम अपनी ही गति से चल रहे हो तुम परम स्वतंत्र मनुष्य की स्वतंत्रता को पूर्ण करने के लिए महावीर को परमात्मा को इंकार कर देना पड़ा क्योंकि अगर परमात्मा है तो तुम्हारी स्वतंत्रता परम नहीं हो सकती तुम्हारी स्वेच्छा झूठी होगी तुम्हारी स्वेच्छा ऐसी होगी जैसा मैंने सुना है के स्कूल के कुछ बच्चों ने स्कूल में आग लगा दी किसी शिक्षक से वे थे शिक्षक कमरे के भीतर था वो अधला हो गए। अदालत में मुकदमा चला लेकिन बच्चे छोटे थे नाबालिग थे मजिस्ट्रेट ने कहा कि जो जो बच्चे स्वीकार कर लेंगे अपना कसूर वो माफ कर दिए जाएंगे जो बच्चे स्वीकार नहीं करेंगे उन्हें फिर दंडित करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं तो सभी मां बाप ने अपने बच्चों को कोशिश की कि स्वीकार कर लो एक मां अपने बेटे को लेकर अदालत में आई और उसने कहा कि महानुभाव इसने स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया है किसने आग लगाने में भाग लिया और ये क्षमा मांग मां तो मजिस्ट्रेट ने पूछा है स्वेच्छा से तेरा क्या मतलब तो उस कहा कि स्वेच्छा से इसने स्वीकार किया आज पहले तो मैंने इसकी अच्छी मरम्मत की ठीक से इसकी पिटाई की फिर इसे आंगन में बंद किया इसके सब कपड़े उतार लिए ठंडी रात और भोजन नहीं दिया और इससे कहा कि रात भर तू यहां आंगन में रहेगा सुबह फिर तेरी मरम्मत की जाएगी अन्यथा था स्वेच्छा से स्वीकार कर ली आधा घंटे में महानुभाव इसने स्वेच्छा से स्वीकार कर लिए कि मैंने गलती की और कोई क्षमा मानता अगर परमात्मा है तो स्वेच्छा इसी तरह की होगी अगर तुम बनाया गया हो तो तुम्हारी स्वेच्छा क्या हो सकती है अगर कोई स्रष्टा है तो तुम्हारी स्वतंत्रता क्या है तुम कठपुतली हो धागे किसी और के हाथ में थे कोई तुमसे कुछ करवा रहा है तुम कर रहे हो इसलिए हिंदू जाति का पतन हुआ क्योंकि दायित्व का कोई भाव ना रहा कोई करवा रहा है और हम कर रहे हैं कठपुतली हिंदू है। कहते ही कि परमात्मा धागे खींच रहा है और हम कठपुतलियों की तरह नाच रहे हैं वही करने वाला है अगर वही करने वाला है तो चोरी करते वक्त तुम कैसे अपने को रोकोगे पाप करते वक्त तुम कैसे अपने को रोकोगे तुम्हारी स्वेच्छा झूठी स्वेच्छा हो ही नहीं सकती महावीर ने परम दृष्टि दी कि परमात्मा के साथ स्वतंत्रता नहीं हो सकती इसे समझा नहीं जा सका इसे जैन भी नहीं समझ पाए भी जैनों को भी यह बात घबराने वाली लगती है कि परमात्मा के साथ स्वतंत्रता नहीं हो सकती अगर महावीर को ठीक से समझा जाए तो स्वतंत्रता ही परमात्मा स्वतंत्रता परम तत्व है इसलिए मोक्ष परम तत्व है परमात्मा ने, मुक्ति परम तत्व है परमात्मा ने। तुम्हें परमात्मा नहीं होना है तुम्हें मुक्त होना है तुम्हें परम स्वतंत्र होना है लेकिन परम स्वतंत्र तुम तभी हो सकोगे जब गुलामी तुम्हारी अपनी हाथ से पैदा की गई हो अगर किसी ने तुम्हें गुलाम बनाया तुम कैसे स्वतंत्र हो वो तुम्हें फिर गुलाम बना सकता है तब मोक्ष आत्यंतिक नहीं हो सकता तुम तो मोक्ष में भी बैठे हो परमात्मा की मर्जी बदल जाए तो तुम्हें फिर संसार में पटक देगा क्योंकि पहले भी उसी ने पटका था तुम मोक्ष में बैठे रहे हो क्योंकि पहले तुम कहां थे वो फिर तुम्हें संसार में बेच दे फिर नया खेल करने लगे फिर नई लीला रचाए तुमसे कहे उठो चलो तुम क्या करोगे कठपुतली की धागे को खींच के वो स्वतंत्र कर दे बिठा दे आकाश में फिर धागा खींच गिरा दे जमीन पर परमात्मा के साथ तुम स्वतंत्र नहीं हो सकते परमात्मा के सांस जगत एक लोकतंत्र नहीं है, एक तानाशाही कि तो महावीर कहते हैं स्वतंत्रता ही परम तत्व वही परमात्मा है जिस दिन तुम परम स्वतंत्र हो गए जानना कि तुमने परमात्मा को पा लिया और कोई परमात्मा नहीं है हमारा मन सदा दूसरे पर दोष डालने का होता है कहानी कह रही यही अदालत बुलाती गई लोगों को और हर एक ने कहा कि मेरा इसमें कुछ मामला नहीं है किसी और में और जरा आप सोचें कि उनकी बात सही भी मालूम पड़ती है राज क्या कर सकता है अगर एक सुंदर औरत सामने से गुजर जाए तुम क्या करोगे सुंदर औरत सामने से गुजरेगी तो तुम्हारा इसमें क्या कसूर है न तुमने सुंदर औरत बनाई न तुमने उसे गुजरने के लिए आग्रह किया यह परिस्थिति तुम्हारे हाथ के बाहर न तुमने यह हृदय अपना बनाया जो कि सुंदर औरत को देख के डवाडोल होता है न तुमने यह वासना अपने में, अपने हाथ से पैदा की यह तुमने छिपी है यह परमात्मा का दान है ये तुम्हारी प्रकृति इसमें क्या कसूर है राज का तो उसके पास आंखें थी सौंदर्य को देखने की क्षमता थी रूप आकर्षित करता था क्या कर सकता है राज उसके हाथ में कुछ भी नहीं वो मूर्छ चल रहा है एक बेहोशी है जो खींच लिए जा रही ये बात ठीक भी मालूम पड़ती है कि आदमी जिम्मेवार नहीं है लेकिन अगर यह तुम्हारे मन में गहरे बैठ जाए तो तुम पाप के अतल गर्त में गिर जाओगे क्योंकि तुम्हारी चेतना ही तुम्हें रोकती है तुम्हारा होश ही तुम्हें संभालता है तुम दगमगा जाओगे हो गिर पड़ोगे तुम जमीन पे चल रहे हो चल पा रहे हो पैरों पर पे खड़े हो थोड़ा सा होश है इसलिए अगर ये राज थोड़ा सा होशपूर्ण होता तो क्या सुंदर स्त्री से खींच पाती है? क्योंकि सुंदर स्त्री केवल मूर्छा नहीं खींच सकती है। सुंदर स्त्री केवल मूर्छा में ही वासना को पैदा कर सकती है अगर ये होश से भरा होता अगर ये सजग होता अगर ये देख रहा होता कि क्या हो रहा है मेरे भीतर और क्या हो रहा है बाहर तो सुंदर स्त्री गुजर जाती कुछ युवक जंगल में एक नग्न वैश् को आमोद प्रमोद के लिए ले आए थे जब वो ज्यादा बेहोश हो गए शराब पीके तो वो भाग गई जब उन्हें आधी रात होश आया जब ठंड बढ़ी नशा थोड़ा कम हुआ उन्होंने तो देखा तो स्त्री तो भाग गई तो उसकी खोज में निकले पच्चीस साल पहले की घटना है वृक्ष के नीचे उन्होंने बुद्ध को बैठे हुए पाया और तो कोई था नहीं उस जंगल में उन्होंने हिलाया बुद्ध को कहा कि एक सुंदर स्त्री नग्न इस रास्ते से निकली तुमने जरूर देखा होगा किस तरफ वो गई क्योंकि तुम जहां बैठे हो यहीं से रास्ते फूट जाते हैं दो तो मार्गो पर तो हम बाएं जाए कि दाएं बुद्ध ने कहा कोई निकला जरूर लेकिन बताना मुश्किल है कि स्त्री थी या पुरुष पग ध्वनि मैंने जरूर सुनी कान चूकी खुले पर आंख मेरी बंद थी और मुझ में अब पैदा नहीं होता कि आंख खोल के देखू कौन कोई गुजरा जरूर स्त्री थी या पुरुष कहना कठिन कुछ वर्षों पहले यह घटना घटी होती तो बुद्ध ने कहा मैं जरूर बता देता कि स्त्री है या पुरुष क्योंकि तब मेरा पुरुष भीतर मूर्छित था मूर्छित पुरुष स्त्री की तलाश में हर पगध्वनि स्त्री की ही मालूम पड़ती है इतना ही कह सकता हूं कोई गुजरा हड्डी मांस पिंड कंग्रह था पुरुष था या स्त्री मुश्किल और सुंदर की पूछते हो तो सौंदर्य तो व्याख्या है वास्तव में। अब मैं मुझे कुछ सुंदर है ना कुरु किस चीज को तुम सुंदर कहते हो बड़ा मजेदार मामला है तुम सोचते हो कोई तुम्हें आकर्षित करता है क्योंकि सुंदर है तो तुम गलत सोचते हो कोई तुम्हें आकर्षित करता है इसलिए सुंदर मालूम पड़ता है वासना सौंदर्य को पैदा करती सौंदर्य वासना का जन्मदाता नहीं जब तुम्हारी वासना खो जाती तो सौंदर्य भी खो जाती तुम्हारे भीतर वासना है वही सौंदर्य को पैदा करती तुम्हारी वासना की व्याख्या तुम्हारी वासना जिसको भोग योग पाती है उसको सुंदर कहती जिसको भोग योग नहीं पाती उसको सुंदर कहने लगती जिसको तुम भोग लेते हो वो भी सुंदर नहीं रह जाता क्योंकि जब भूख चली गई कंगली कैसे बच सकता है इसलिए पत्नी किसी पति को सुंदर नहीं मालूम पड़ती अगर पत्नी पति को सुंदर मालूम पड़ती हो तो उसका अर्थ यही है कि ये संबंध वासना का नहीं प्रेम का है क्योंकि वासना जब भर जाए जब तुम भूखे हो तब भोजन में जो गंध मालूम होती है वह भरे पेट कैसे मालूम हो सकती है जब तुम भूखे हो तब थाली पर बैठकर तुम्हें जो रस मालूम होता है थाली में जब भरे पेट हो जाओगे तो कैसे मालूम होगा भरे पेट का अर्थ ही है कि भोजन का रस खो गया और अगर कोई जबरदस्ती तुम्हें भोजन करवाया भरे पेट तो न केवल रस मालूम नहीं होगा विरसता आएगी वमन करने का मन होगा वो भोजन जो इतना आकर्षित करता सब विकर्षित करेगा मैंने सुना है एक ड्राइवर रुका गया एक चौराहे पर और पुलिस के ऑफिसर ने उसके पास आकर उसके कागजात गाड़ी के देखना चाहे वो एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश कर रहा था कागजात सही थे और उसने पूछा कि तुम्हारे साथ कौन है तो उसने कहा मेरी पत्नी उस अधिकारी ने कहा कि और सब तो ठीक है लेकिन तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि जिस स्त्री को तुम्हें तो ले जा रहा है वो तुम्हारी पत्नी ऑफिसर खिड़की के बाहर झुका गाड़ी के ड्राइवर खिड़की के बाहर चुका ऑफिसर के कान में उसने कहा कि अगर तुम सिद्ध कर दोगे मेरी पत्नी ने तो हजार रुपया नगद हर पति पत्नी से छुटकारा पाना चाह रहा पत्नी पति से छुटकारा पाना चाह रहे क्योंकि तो सौंदर्य खो गया है या तो वासना भरपूर हो गई या निरंतर निकट रहने से विकर्षण हो गया पेट भर गया है और सुंदरी तो वासना ही पैदा करती है इसलिए जितना दूर हो व्यक्ति उतना सुंदर मालूम पड़ता है जानने वाले तो कहते हैं कि तुम्हारे भीतर वासना है इसलिए तुम बाहर व्याख्या करते हो सुंदरी की कुरु तुम्हारे भीतर वासना गई कि न कुछ सुंदर है इस जगत में न कुछ कुरूप क्योंकि न कुछ भोग है न कुछ अभोग पर व्यवोस्चित सोचता है सुंदर स्त्री उसने खींच लिया लेकिन उस स्त्री ने भी बड़ी बढ़िया बात कही और उसने मजिस्ट्रेट को कहा कि क्षमा करें मैं तो बहुत साधारण स्त्री हूं कोई मेरी तरफ देखता भी नहीं ये तो दुपट्टे का कसूर है कि बड़ा रंगीन सतरंगा इंद्रधनुषी रंगने वाले ने गजब का काम किया इस दुपट्टे की वजह से इस आदमी को रस पैदा हुआ होगा स्त्रियां इस इसे भली भांति जानती कि शरीर में उतना रस नहीं है जितना दुपट्टों में इसलिए वस्त्र आभूषण सजावट जिन स्त्रियों में तुम्हें सौंदर्य दिखाई पड़ता है उनमें अस्सी प्रतिशत सजावट है धोखा है दुपट्टे हैं वहां उस स्त्री ने ठीक ही कहा कि मैं तो बहुत साधारण सी स्त्री हूं ये दुपट्टे के कसूर होना चाहिए मेरी तरफ कोई कभी देखता नहीं और यह आदमी इतने रक्त भर गया कि चूक हो गई इसके काम में यह तो हो ही नहीं सकता सभी सौंदर्य ऊपर ऊपर है चाहे दुपट्टे का हो चाहे शरीर का हो शरीर भी दुपट्टा है खूब रंगा गया है रंगरेज को पकड़ लो उसने कहा कि मैं क्या कर सकती हूं रंगरेज पकड़ भी लिया गया लेकिन मुसीबत यह हो गई कि वही आदमी चोर था इस कहानी का अर्थ यह है कि अगर तुम खोजते ही चले जाओ तो आखिर में तुम ही पकड़े जाओगे तुम दोष किसी को भी दो अगर तुम्हारी खोज जारी रहे आखिर में तुम दोषी स्वयं को पाओगे कितना ही लंबा वर्तुल हो कितना ही तुम सरकाओ दोष को दूसरे पर कितना ही दायित्व दूसरे के कंधे पर रखो अगर तुम खोजते ही चले गए तो आखिर में तुम पाओगे कि तुम्हारे अतिरिक्त और कोई दोषी नहीं चोर भी तुम हो रनरेज भी तुम हो चोरी करने भी तुम ही गए थे और सिर जो तुम्हारा टूटा वो भी तुम्हारे कारण ही टूटा है तुम्हारे अतिरिक्त और कोई भी नहीं है इस जगत में तुम्हारी सारे कष्ट तुम्हारे सारे जंजाल जंजीरे कांटे तुम्हारे ही बोए हुए हैं वो तुम्हारी ही फसल है जो तुम काट रहे हो बड़ा मजा हुआ होगा उस दिन अदालत में क्योंकि तब तो लंग्रेज को कुछ भी कहने को नहीं बचा होगा इसलिए कहानी खत्म हो गई क्योंकि चोरी करने भी वही गया था और उसके ही कारण उसके ही दुपट्टे ने उसकी ही पत्नी ने सब भटकाव पैदा किया एक वर्तुल है जीवन में इसलिए जो बुद्धिमान है वो दूसरे को दोष देते ही नहीं वो पहले से ही स्वीकार कर लेता है कि दोषी में हूं इतना लंबा चक्कर आखिर में दुपट्टा रंगता हुआ मैं ही पकड़ा जाऊं उसमें कुछ अर्थ नहीं है चोरी भी मेरी है दुपट्टा भी मेरा ही रंगा हुआ है सिर्फ मेरे ही कारण टूट रहा है यह चक्कर कहानी में बहुत छोटा है क्योंकि कहानी तो कल्पित है जीवन बहुत बड़ा है अनेक जन्मों का है क्योंकि जीवन कोई कल्पित नहीं है अनंत जन्मों का चक्कर है आखिर में तुम्हें पकड़े जाओगे ईसाई और मुसलमानों का एक सिद्धांत है द डे ऑफ लास्ट जजमेंट कयामत की रात या कयामत का दिन जिस दिन तुम्हारे सारे चक्कर के बाद निर्णायक स्थिति आएगी उस दिन तुम पकड़े जाओगे सूफी कहते हैं कि कयामत के लिए क्यों रुकते हो फिर उस दिन कुछ करने को ना बचेगा फिर कोई उपाय न होगा तुम आज ही क्यों नहीं निर्णय ले लेते हो यह निर्णय व्यक्ति के जीवन में धर्म का जन्म बन जाता है कि मैं जुम्मेवार चाहे मन कितना ही गए लेकिन हर भूल लिए तो हर के लिए अगर तुमने अपने को जिम्मेवार माना तो जल्दी ही तुम भाव के भूलें समाप्त हो गई हर दोष के लिए अगर तुमने अपने को दोषी समझा तो तुम भाव दोष धीरे धीरे खो गए और तुम निर्दोष हो गए क्योंकि अगर मैं ही जिम्मेवार हूं तो काटना बहुत आसान है अगर मैं ही कारणभूत हूं तो अर्चन क्या है अगर मेरी ही फसल मेरे जीवन को विष भरती तो मैं बीज बोना बंद करता हूं कर्म का सिद्धांत इस कहानी का आधार है कर्म के सिद्धांत का तुम जो भी फल पा रहे हो वो तुम्हारे ही कर्मों का है आदमी का मन कितना अद्भुत है और कितना चालाक कर्म का सिद्धांत भाग्य के बिल्कुल विपरीत है लेकिन हिन्दुओं ने कर्म के सिद्धांत का इस ढंग से व्यवहार किया कि वो भाग्य मालूम होता है लोग कहते हैं क्या करें कर्मों का चक्कर जैसे कि कर्म इनको चक्कर में डाल रहा है कोई कर्म है जैसे जो इनको चकरा रहा है लोग कहते हैं आप क्या किया जा सकता है पिछले जन्मों का कर्म फल भोग रहे कर्म फल को उन्होंने भाग्य का पर्यायवाची बना लिया जबकि कर्म का सिद्धांत भाग्य के विपरीत इसलिए महावीर ने परमात्मा को इंकार किया कर्म को इंकार नहीं किया हिंदुस्तान में तीन बड़े धर्म पैदा हुए हैं और इनका कोई मुकाबला पृथ्वी पर कहीं भी नहीं बाकी सब धर्म इन धर्मों के मुकाबले फीकी छायाएं हिंदू धर्म पैदा हुआ जैन धर्म बौद्ध धर्म यह तीन महान धर्म भारत में पैदा हुए इन तीनों में हजारों फर्क विवाद है।, है सिर्फ एक बात निर्विवाद है वो कर्म का सिद्धांत महावीर परमात्मा को नहीं मानते हिंदुओं का सारा आधार परमात्मा पर खड़ा है बुद्ध न परमात्मा को मानते हैं न आत्मा को मानते हैं जैनों का सारा आधार आत्मा पर खड़ा है ये बड़े कठिन और कुछ इस तरह के विरोध हैं कि इनके बीच कोई सेतु नहीं बनाया जा सकता हिंदू मानते हैं आत्मा परमात्मा संसार जैन मानते हैं आत्मा और संसार और बुद्ध मानते हैं तीनों को नहीं ना आत्मा परमात्मा ना संसार शून्यता लेकिन एक मामले में तीनों राजी हैं वो कर्म का सिद्धांत निश्चित ही कर्म का सिद्धांत इतना गहरा है कि उस संबंध में विवाद नहीं हो सकता शायद कर्म का सिद्धांत भारत की गहरी से गहरी खोज परमात्मा से गहरी आत्मा से गहरी निर्वाण से गहरी क्योंकि उस संबंध बुद्ध महावीर और कृष्ण में, में मतभेद नहीं उस संबंध में वे राजी हैं एक मत हैं सोचने जैसा है जिसमें इस तरह के तीन लोग जो सब चीजों में विपरीत हैं एक दूसरे से राजी होते हो तो बात कुछ ऐसी है कि सिद्धांत की नहीं होगी सत्य की होगी कुछ जीवन के नियम की होगी व्याख्या की नहीं होगी व्याख्या में तो झगड़ा हो ही जाए कर्म के सिद्धांत का अर्थ है कि तुम जिम्मेवार तुम जहां हो अपने ही कारण हो तुम जो हो अपने ही कारण हो तुम जैसे हो अपने ही कारण तुम अपने ही कर्मों का संकट जोड़ जिस दिन तुम इसे पहचान लोगे उसी दिन कहानी समाप्त हो जाए उसी दिन तुम पाओगे चोरी करने भी तुम ही गए दुपट्टा तुमने रंगा पत्नी को सुंदर बनाया राज की आंखें चौंकाई बड़ी को मुश्किल में डाला मकान मालिक को फंसाया चोरी को तुम्ही गए सब तुमने ही किया शुरू से लेकर आखिर तक प्रथम से लेकर अंत तक सारी कहानी तुम ही जिम्मेवार हो जिस दिन किसी व्यक्ति को यह साफ हो जाता है कि मैं ही जिम्मेवार मेरे जीवन का स्रष्टा मैं हूं उसी क्षण धर्म का जन्म होता है जिस क्षण तुम दूसरों को जिम्मेवार ठहराना बंद कर देते हो उसी क्षण क्रांति शुरू हो जाती है, क्योंकि अब पलायन नहीं किया जा सकता दुख है तो मेरा सुख है तो मेरा मेरे अतिरिक्त कोई भी नहीं जो रत्ती भर भी कुछ सुख दुख दे रहा हो तो फिर अब मेरे हाथ में अगर मैं दुख पाना चाहता हूं तो पाता रहूं लेकिन तब रोने की कोई जरूरत नहीं अब मेरे हाथ में सुख पाना हो तो दुख के बीज न बो बात बिल्कुल सीधी और साफ हो जाती है और विज्ञान की हो जाती इसलिए मैं कहता हूं कहानी मधुर और बड़ी गहरी और उसे ठीक से समझना हंसना मत क्योंकि इस कहानी का उपयोग करीब करीब लोग भूल ही गए ये बात ही भूल गई कि सूफियों की कथा है ये तो बच्चों की किताबों में लिखी जा रही है छोटे बच्चे इसको में पढ़ रहे हैं हंस रहे हैं जैसे ये कोई व्यंग हो ये कोई जोक नहीं तो बड़ी आधारभूत बात है ये किसी पागल विक्षिप्त मजिस्ट्रेट का झक्कीपन नहीं ये तुम्हारे जीवन की कथा है यह कर्म का सिद्धांत है देर अबेर तुम पकड़े जाओगे और पाओगे कि तुम ही चोर हो तुम्ही रंगरेज हो कब तक इसे टालोगे इन दोनों चोरों को जल्दी मिला लो कहानी को पूरा करो ये दोनों चोर मिले कि तुम बाहर हो सकते हो इस वर्तुल के ये जो जीवन का चक्र है इससे तुम गून सकते हो जब तक तुम इसको न समझ पाओ तब तक तुम इस संसार के चक्र में भटकते ही रहोगे इस बात को समझना कि मैं ही चोर और मैं ही रंगरेज हूं अपनी स्वतंत्रता को समझ लेना है अपनी शक्ति को समझ लेना है अपने सामर्थ्य को समझ लेना तुम्हारी है तुम्हारी सामर्थ्य अपरंपार है यह तुम्हारी सामर्थ्य का फल है कि तुमने इतना बड़ा नरक अपने आसपास निर्मित किया मैं नहीं कहता कि परमात्मा ने जगत बनाया मैं कहता हूं तुमने बनाया एक तरफ से दुपट्टा रंग आया और एक तरफ से चोरी करने निकल गए हो बाएं हाथ से दुपट्टा रंग रहे हो दाएं हाथ से चोरी कर रहे हो और तुम्हारा दोनों हाथों के बीच में तुम्हारा ही सिर फूट रहा है इसे समझो इस कहानी को गुनों को हंसी मजाक में समझना इस तरह की बमुल कहानियां जब हंसी मजाक बन जाती शायद वो भी हमारी तरकीब हो शायद उस तरकीब से हम पीड़ा से बच जाते हैं उनका जो दंश है वो अलग हो जाता है कांटा हट जाता है हम समझते हैं कि व्यंग है हंस बात खत्म हो गई छोटे बच्चे कहानी पढ़ प्रसन्न हो देते हैं। ये कहानी बूढ़ों को समझने के लिए और सूफियों ने इस तरह की बहुत सी कहानियां पैदा की जिनमें बच्चे भी रस ले सके और जिनमें बूढ़े भी क्रांति पा सके जिनको बच्चे भी समझ लें एक तल पर और दूसरे तल पर बूढ़ों को भी समझना मुश्किल हो जाए कहानी के कई तल होते हैं एक तल तो ऊपर होता है जो कि साफ है और एक तल गहरा है जो कि साफ नहीं है उसी तल को दिखाने की कोशिश मैं कर रहा हूं वो भी तुम्हें दिखाई पड़ जाए गहरा तल तो ये कहानी तुम्हारे लिए कयामत की रात हो सकती इससे पढ़ के तुम दूसरे ही आदमी हो जाओ तभी तुम्हारी साधना बन जाती कुछ और सिद्धांत के रूप में कोई भी चीज स्वीकार करके कभी कोई आगे नहीं बढ़ता सिद्धांत के रूप में स्वीकार करने का अर्थ ही है कि तुमने अस्वीकार कर दिया तुम समझे नहीं? खोज करनी पड़ेगी इस कहानी के तत्व को जीवन में खोजना होगा खोजोगे तो ही सिद्धांत तुम्हें मिलेगा सिद्धांत शब्द बड़ा अद्भुत है इसका अर्थ है जो सिद्ध हो गया ऐसा अंत सिद्धांत जैसा शब्द अंग्रेजी में या दूसरी भाषाओं में नहीं सिद्धांत का अंत प्रिंसिपल नहीं सिद्धांत का अर्थ तो होता है कि जिसे तुमने जीवन में सिद्ध कर लिया जो तुम्हारा अनुभव हो गया बस वही सिद्धांत है तुम्हारे अनुभव के बिना कोई सिद्धांत सिद्धांत नहीं बातचीत है परिकल्पना है थीरी है शास्त्र है सिद्धांत नहीं है। तुम्हें तो जीवन में खोजना पड़े किसी भी कोने से खोजो जल्दी पहुंच जाओगे जब तुम्हें क्रोध आए तत्क्षण मन कहानी में उतरेगा और तुम कहोगे कि इसने इस तरह की बात कही इसलिए क्रोध आया है तब जरा गौर से देखना कि क्रोध क्या कोई दूसरा तुमने पैदा कर सकता है क्रोध तुमने होगा तो दूसरा उभार सकता है शायद और गहरे देखोगे तो तुम यह भी पाओगे कि क्रोध भी तुम्हें चाहिए और उभरने की क्षमता भी चाहिए तो ही दूसरा उभार सकता है तब दूसरे का क्या अर्थ रहा है तब तुम ऐसी स्थितियां भी देखना जबकि दूसरा है ही नहीं तब भी तुम क्रोधित हो जाते हो अगर तुम्हें चौबीस घंटे कमरे में बंद कर दिया जाए जहां कोई भी ना हो तुम्हें कोई बाधा ना देता हो भोजन नीचे से सरका दिया जाता हो पानी पहुंचा दिया जाता हो सब सुविधा हो तब भी तुम 24 घंटे में पाओगे कि कभी तुम क्रोधित हो जाते हो कभी खिन्न हो जाते हो कभी उदास हो जाते हो कभी अचानक तुम पाते हो कि बड़ी प्रसन्नता है बड़ी शांति कोई कारण नहीं जैसे सभी तुम्हारे भीतर से पैदा होता है बाहर तुम सिर्फ निमित्त खोजते हो बाहर तुम सहारे खोजते हो तुम दूसरों के कंधों पर हाथ रख के उन पर जिम्मेवारी छोड़ते हो बहुत से प्रयोग किए गए हैं पश्चिम में जिसको वो सेंस डिप्राइवेशन कहते हैं एंद्रिक अनुभवी अनुभूतियों को सब तरह से रोक दिया जाता है इस तरह की छोटी छोटी कोठियां बनाई गई हैं जिनमें सब सुविधा है भोजन भी तुम्हें उठ के नहीं करना पड़ता है। वो इंजेक्शन तुम्हारे शरीर में चला जाता है अंधकार है न कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है न कोई ध्वनि बाहर जाती है निर्ध्वनि स्थिति तुम परम सुख की अवस्था में विश्राम कर रहे हो कोई ऐंद्रिक संवेदना नहीं आप और तुम्हारे मस्तिष्क के तार जुड़े हैं जो खबर दे रहे हैं कि तुम्हारी मन की स्थिति प्रतिपल बदल रही है और कारण कोई भी नहीं है वहां कारण सब बंद कर दिए गए हैं कभी तुम क्रोधित हो जाते हो खबर देता है तार ग्राफ पर खबर आती है कि तुम क्रोधित हो शायद तुम कोई सपना देख रहे हो शायद तुम कोई दुश्मन मिल गया सड़क पर जिसने कोई बात कह दी कोई मिला नहीं तुम अंधेरे में अकेले पड़े हो लेकिन अब तुम कल्पना कर रहे हो मनोवैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अगर 21 दिन किसी व्यक्ति को पूरी तरह से इंद्रियों की संवेदना से शून्य रखा जाए तो वो सपने खुली आंख से देखना शुरू कर देता बंद करने की जरूरत नहीं रहती तब कोई सपना नहीं देखता वो अनुभव करता है कि मित्र पास बैठा है बातचीत हो रही उसने कुछ बात कह दी नाराज हो गया पागलों को तुम जाकर देखो वो यही कर रहे हैं वो पागलपन तुम्हारे भीतर भी छिपा है पागल मित्रों से बात कर रहे हैं झगड़ रहे हैं दुश्मनों से और कोई भी नहीं है वहां वो अकेले 21 दिन में तुम्हारी भी यही हालत हो जाती है कि तुम पागलों जैसे हो जाते हेलुसिनेशन है, पैदा हो जाता तब तुम्हें सपना नहीं होता तुम वस्तु पाते हो मित्र सामने बैठा है बातचीत हो रही उसने कुछ नाराजगी की बात कह रही तुम क्रोधित हो गए तुम मारने को खड़े हो गए अभी तुम मन में ये सब बातें करते हो कभी तुमने ख्याल किया कि जब तुम मारने की बात सोचते हो तब तुम्हारे भीतर क्रोध उतना ही है, जितना कि वस्तुतः मारने में उठता जब तुम काम वासना से भरते हो तो तुम्हारा शरीर उसी तरह काम हो जाता है काम वासना से होता स्त्री की मौजूदगी जरूरी नहीं सब तुम्हारी कल्पना काफी है यह भी हो सकता है स्त्री निकली ही ना हो सिर्फ एक डंडे पर रंगा हुआ दुपट्टा निकला हो लेकिन दुपट्टे से ख्याल आ जाए स्त्री का तो बस काम शुरू हो गए मन की क्षमता सारा संसार निर्मित करने की बाहर का संसार तो सिर्फ बहाना है खूंटी की तरह उसका उपयोग तुम अपना क्रोध टांग देते हो प्रेम टांग देते हो ग्रहण टांग देते हो लेकिन तुम उसे तैयार भीतर रखे हो तो पहले तो जब क्रोध आए तब देखना कि सच में क्रोध दूसरे ने पैदा किया या मुझ में था तब जरा भीतर खोज करना कि मैं कहीं दूसरे की प्रतीक्षा तो नहीं कर रहा था कि कोई जरा हो दे तो जिम्मेवारी मुझ पर न रहे और मैं क्रोधित हो जाऊं और तब एकांत में देखना कि क्रोध बिना कारण भी आता है तब क्रोध तुम्हारी भीतरी क्षमता है बाहर से उसका कोई भी संबंध नहीं इस तरह तुम खोजोगे अपने जीवन के अलग अलग आयामों में तब तुम्हें इस कहानी का सिद्धांत ख्याल में आए तब यह कहानी तुम्हारे लिए सिद्धांत हो जाएगी लेकिन सिद्धांत से मेरा अर्थ थीरी से नहीं तब तुम्हारा अनुभव प्रयोग हो जाए तब तुम जानोगे तब तुम्हें कोई समझाने की बात ना रहेगी तब यह एक तथ्य होगा व्याख्या नहीं और जीवन में जो भी क्रांति आती है वह व्याख्याओं से नहीं आती तथ्यों से आती और हम तथ्यों से बचते हैं और व्याख्याओं को पकड़ते हैं तुम ऐसे पकड़ ले सकते हो व्याख्या की तरह तब तुम कोशिश करोगे इसे ठीक बिठाने की हां यह बिल्कुल ठीक है लेकिन ठीक तो हमें उसी को बिठाना पड़ता है जो ठीक नहीं है जो ठीक है उसे बिठाना नहीं पड़ता वो प्रकट होने लगता इस कहानी को तुम जीवन में खोजना पहले से ठीक मान लेने की कोई जरूरत नहीं अभी इसे कहानी ही रहने देना अपने जीवन में खोजना और जब तुम जीवन में पाओ कि यही जीवन में घट रहा है तब ये कहानी तत्ण रूप बदल लेगी और सिद्धांत हो जाएगी बुद्ध ने महावीर ने क्राइस्ट ने जीवन के जो भी परम तत्व में छोटी छोटी कहानी पैरेबल्स में कहे वो इसलिए पैरेबल्स में कहे कि तुम इसे कहानी ही मानना जब तक ये तुम्हारे जीवन का अनुभव ना बन जाए तब तक इसे सिद्धांत समझने की जरूरत नहीं तब तक ये बस एक कहानी है, एक मनोरंजन पर इससे तुम सूत्र पकड़ लेना और जीवन में खोजने निकल जाना थोड़ी परख करोगे अगर कहानी में कहीं भी कोई सिद्धांत है तो तुम्हें ख्याल में आ जाए और यही फर्क है नई और पुरानी कहानी में पुरानी कहानियों के भीतर छिपे हुए तथ्य नई कहानी सिर्फ परिकल्पना है पुरानी कहानी के भीतर कुछ सत्य छिपे हैं रत्ती भर असत्य उनमें नहीं है अगर कोई असत्य भी है तो उनके रूप में जैसे तुम रूप के भीतर घुसोगे पाओ क्योंकि वहां सत्य की जलती आग गुरुजीएफ ने कला के दो विभाजन किए एक कला को वो कहता है ऑब्जेक्टिव तथ्यगत और एक कला को वो कहता सब्जेक्टिव आत्मगत तथा कहानियां दो तरह की हैं चित्र दो तरह के हैं कविताएं दो तरह की हैं। एक तो ऐसे चित्र हैं जो कि तुम्हारे मन के रोग को बाहर पर्दे पर ले आते हैं बस जिसे पिकासो के चित्र है। वो ऑब्जेक्टिव नहीं इस सदी का बड़े से बड़ा चित्रकार किसी उपयोग का नहीं उसके जो भीतरी रोग हैं उनको वो पेंट कर देता है वो कैथारसिस का काम कर रहे हैं उससे पिकासो हल्का अनुभव करता है उसका रोग निकल गया है लेकिन उससे देखने वाला रोग ग्रस्त होगा अगर पिकासो के चित्र पर तुम ध्यान लगाकर देखो तो थोड़ी देर में तुम्हारा सिर घूमने लगेगा और तुम्हें लगेगा कि पागल हो जाऊंगा अगर पिकासों की पूरी प्रदर्शनी में तुम घंटे दो घंटे रह जाओ तो तुम बहुत थके हुए खिन्न उदास जैसे तुम्हारी कोई शक्ति खो गई है वापस लौटोगे आधुनिक कला विक्षिप्तता जैसी है क्योंकि कलाकार अपना रोग निकालता है आधुनिक कविता को तुम पढ़ो तो पढ़ तुम्हारे भीतर कोई फूल ना खिलेंगे आधुनिक कविता को पढ़ के तुम किसी शांति और किसी आनंद में मग्न न हो जाओगे आधुनिक कविता तुम्हें ठीक लगेगी क्योंकि तुम्हारा भी जीवन ऐसा ही खिन्न है जैसी आधुनिक कविता खिन्न है उन दोनों में तालमेल मिलेगा गुरुजी कहता है कि थोड़े से पुराने चित्र पुरानी मूर्तियां पुरानी कहानियां तथ्य हैं ऑब्जेक्टिव है। उसमें किसी ने अपना रोग नहीं निकाला है बल्कि अपने जीवन के अनुभव को समाया है अब जिसने ये सूफी कहानी लिखी इसने जीवन का कोई सिद्धांत खोज लिया था अनुभव से इसने जीवन की कोई पहचान कर ली एक साक्षात्कार से हुआ उस साक्षात्कार को इसने ऐसे शब्दों में रख दिया कि बच्चा भी समझ ले और बूढ़ा भी समझना चाहे तो बड़ी कठिनाई पाए यह ऑब्जेक्टिव और सदियों सदियों तक यह कहानी उस सत्य को छिपाए रहेगी और एक मजे की बात है सिद्धांतों की भाषा हमेशा बदल जाती है कहानी की भाषा कभी नहीं बदलती इसलिए अगर 2000 साल पुरानी सिद्धांत की भाषा है तुम्हारी समझ में ना आए लेकिन 2000 साल पहले की कहानी तुम्हें समझ ना आएगी इसलिए बुद्ध ने महावीर ने जर्थोश्र ने क्राइस्ट ने अपना महत्वपूर्ण कहानियों में डाल दिया और सूफी तो अद्भुत कथाकार है सूफियों ने तो ऑब्जेक्टिव आर्ट को इतनी गहराई में जन्म दिया है जिसका कोई हिसाब नहीं मगर खोता जाता है क्योंकि हम हमारे सामने भी खड़ा हो जिससे ताजमहल खड़ा है ताजमहल ऑब्जेक्टिव आर्ट का एक नमूना है लेकिन किसी को उससे मतलब नहीं बाकी तो कहानी की मुमताज के लिए उसके प्रेमी ने बनाया वो तो सब कहानी बनाया वो भी ठीक है उस कहानी में कुछ असत्य भी नहीं पर वो तो ऊपरी रूपरेखा है ताजमहल पर अगर कोई ध्यान करे तो तत्म शांत हो जाए उसकी बनावट और विशेष रातों में उससे उठती हुई जो आभा है चांद और सगमरमर का जो मेल है पूरे चांद की रात में ताजमहल से ज्यादा शांत कोई मकान इस पृथ्वी पर नहीं होता लेकिन वहां लोग पूर्णिमा की रात पहुंच भी जाते हैं तो मूंगफली खाते रहते हैं, या रेडियो खोल के सुनते रहते हैं रेडियो घर ही सुना जा सकता था या फिजुल की बकवास करते या राजनीति की चर्चा करते उन्हें पता भी नहीं कि वे एक बहुत बड़ी अनूठी ऑब्जेक्टिव कृथ्वी एक तथ्यगत कृति के पास खड़े जिसमें ध्यान का राज छिपा है यह कोई मुमताज के लिए नहीं बनाया गया है वो तो बहाना है मुमताज तो बहाना है सूफी फकीरों ने शाहजहां का उपयोग कर लिया है और संगमरमर में कहानी खड़ी कर दी लेकिन सूत्र खो गए हैं जैसे ये कहानी बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं इस सिद्धांत की तरह मान के मत चलना मान के चलने से ही जीवन में भ्रांति शुरू होती है मानने की कोई जरूरत नहीं है खोजने की खोजना एक दिन तुम पाओगे ये कहानी सकते हैं, उस दिन कहानी खो जाएगी सिद्धांत बचेगा और वह सिद्धांत जीवन को बदलने वाला हो सकता बदलेगा है बदलेगा निश्चित बदलेगा क्योंकि जब भी तुम कुछ सत्य को देख लेते हो तब तुम वही नहीं रह सकते जो देखने के पहले थे सत्य का दर्शन तुम्हारे पुराने को नष्ट कर देता और नए को जन्म देता आज इतना